श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग कामार पुकुर में धार्मिक परिवार स्नेह तथा सरलता की मूर्ति श्रीमती चंद्रा देवी भी अपनी दया तथा प्रेम से ग्रामवासियों को मुग्ध कर उनकी मातृभक्ति की यथार्थ अधिकारिणी बनी क्योंकि संपद तथा विपत्काल में उनकी तरह हार्दिक सहानुभूति उन्हें और कहीं से भी प्राप्त नहीं होती थी निर्धनों को यह विदित था कि श्रीमती चंद्रा देवी के समीप जब कभी वे उपस्थित होंगे उन्हें भोजन करने के लिए न केवल एक मुट्ठी अन्न ही मिलेगा अपितु उसके साथ ही साथ इतना हार्दिक स्वागत तथा स्नेह प्राप्त होगा कि उनका हृदय परितृप्त हो उठेगा भिक्षुकों को यह मालूम था कि उस घर का द्वार सदा उनके लिए खुला हुआ है पड़ोस के बालक बालिकाओं को यह ज्ञात था कि चंद्रा देवी से चाहे जिस विषय के लिए प्रेमपूर्ण हट किया जाए वह किसी न किसी प्रकार अवश्य ही पूर्ण होगा इस प्रकार पड़ोस की अबाल वृद्ध बनिता सब कोई भी शुदीराम जी की पर्णकुटी में जब चाहे तभी आकर उपस्थित होते थे और दुख कष्ट के विद्यमान रहते हुए भी उनका वह आवास स्थल एक अपूर्व शांति की ज्योति से सदा उद्भाषित रहता था हम यह पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि श्री छुधी जी की रामशिला नाम की एक बहन और निधि राम तथा कनाई राम या रामकनाई नामक दो छोटे भाई थे देरे गांव के जमींदार के साथ विवाद के फलस्वरूप जिस समय उनका सर्वस्व नष्ट हो चुका था उस समय उनकी बहन की आयु 35 और दोनों भाइयों की क्रमशः तीस तथा पच्चीस वर्ष की रही होगी वे सभी विवाह कर संसारी बन चुके थे कामारपुकुर के प्रायः छह कोष पश्चिम में अवस्थित छिलिमपुर ग्राम में स्वर्गीय भागवत वंदेपाध्याय के साथ श्रीमती रामशीला का विवाह हुआ और रामचांद नामक एक पुत्र तथा हेमांगनी नामक एक कन्या उनको हुई थी उस विपत्ति के समय रामचंद की आयु लगभग इक्कीस वर्ष तथा हेमांगनी की सोलह वर्ष थी जी उस समय मिदनापुर में मुख्तारी करने लगे थे श्रीमती का जन्म देरे गांव में अपने ननिहाल में हुआ था एवं भाई की अपेक्षा उन्हें मामाओं का अधिक स्नेह प्राप्त हुआ था श्री श्रुधिर राम जी ने कन्या की तरह उनका पालन पोषण कर विवाह योग्य समय उपस्थित होने पर उन्हें कामारपुकुर से लगभग ढाई कोष वायव्य दिशा में स्थित सिहड़ ग्राम में सिहड़ ग्राम के श्री कृष्णचंद्र मुखोपाध्याय को स्वयं संप्रदान किया था यौवन में प्रदार्पण करने के बाद वे राघव रामरतन हृदयराम तथा राजा राम नामक चार पुत्रों की जन्नी बनी थी श्री श्रुधिराम जी के निधि राम नामक भाई की कोई संतान हुई थी अथवा नहीं यह हमें विदित नहीं हो सका है किंतु सबसे छोटे कानाई राम के रामतारक उर्फ हलसारी तथा कालिदास नामक दो पुत्र हुए थे कानाई राम भक्तिमान तथा भावुक थे किसी समय वे कहीं रामलीला देखने गए थे श्री रामचंद्र जी के वनगमन का अभिनय हो रहा था वह देखते देखते वे इतने तन्मय उठे कि श्री रामचंद्र जी को वन में भेजने की कैकई द्वारा दी गई मंत्रणा तथा चेष्टादि को सत्य मानकर अभिनेता को मारने के लिए वे प्रस्तुत हो गए अस्तु पैतृक संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद देरे ग्राम को त्याग कर जिस ग्राम में उनकी ससुराल थी समझवतः वे वहीं जा बसे थे